श्रीमद्भागवत महापुराण महाराज पृथु को शन का उपदेश मैत्री वाचेश पृथु पृथुल विक्रम तत्रोपज्मनयर सूर्यसिद्धेशोम वत लोकान पापान श्री जी कहते हैं जिस समय प्रजाजन पृथ्वीपाल पृथु के इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे उसी समय वहां सूर्य के समान तेजस्वी चार मुनीश्वर आए राजा और उनके अनुचरों ने देखा तथा पहचान लिया कि ये सिद्धेश्वर अपने दिव्य कांति से संपूर्ण को पाप निर्मुक्त करते हुए आकाश से उतर कर आ रहे हैं। स सदस्योवैन इंद्रियो गुणा दिव गौरवाद्य सभ्य प्रसाया न कंधर विधवत राजा के प्राण का दर्शन करते ही जैसे विषयों की ओर दौड़ता है उनकी ओर चल पड़े मानो उन्हें रोकने के लिए ही वे अपने सदस्यों और अनुयायियों के साथ एकाएक एक उठकर खड़े हो गए जब वे मृगण अर्घ स्वीकार कर आसन पर विराज गए तब शिष्टाग्रणी पृथु ने उनके गौरव से प्रभावित हो विन गर्दन झुकाए हुए उनकी विधिवत पूजा की। मार्जिताधन तत्शा आतरन मानी आसीनान स्वाधिष्णे शिव पावकान श्रद्धा संयम संयुक्त प्रीतः प्रा भवाग्रजान फिर उनके चरणोदक को अपने सिर के बालों पर छिड़का इस प्रकार शिष्ट जनोचित आचरण का आदर तथा पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए सनकारी मेश्वर भगवान शंकर के भी अग्रज हैं सोने के सिंहासन पर वे ऐसे सुशोभित हुए जैसे अपने अपने स्थानों पर अग्नि देवता महाराज पृथु ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा अहो आचरितम कि मंगलम मंगला जना वो दर्शनम जाते किं योगि दुर्लभं तरमिह। लोके यस्य पर शिवो दैवलक्ष्यते लोको विष्णुच्च नोको लोकटा आत्मा ये सैतव पृथ्वीजी ने कहा मंगलमूर्ति मुनीश्वरो आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ है मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है जिससे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचरों के सहित श्री शंकर या विष्णु भगवान प्रसन्न हो उनके लिए यह लोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है इस दृश्य प्रपंच के कारण महत्वादि यद्यपि सर्वगत हैं, तो भी वे सर्वसाक्षी आत्मा को नहीं देख सकते इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरते रहते हैं तो भी अनधिकारी लोग आपको देख नहीं पाते अधना अपिते व्यालाल ते अन्याधु गृह मेधि यदृहांबो तृणमोवेश्यक्ताखिल पाद तीर्थ विभर्जिता जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष उनके जल तृण पृथ्वी गृहस्वामी अथवा सेवकादि किसी अन्य पदार्थ को स्वीकार कर लेते हैं वे गृहस्थ धनीन होने पर भी धन्य हैं जिन घरों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणोदक के छीटे नहीं पड़े वे सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान हैं कि जिन पर साँप रहते हैं स्वागत होेष्ठा यद्रता मुक्षव चरती श्रद्धया धीरा बाला बृहंती चंद कुशल नाथ था, इंद्रिया था वेदीना व्यसना तस्मिन् पति सुक मुनीश्वरो आपका स्वागत है आप लोग तो बाल्यावस्था से ही मुमुक्षुओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्र चित ब्रह्मचर्यादी महान व्रतों का बड़ी श्रद्धा पूर्वक आचरण कर रहे हैं स्वामियों हम लोग आपने हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं सो so, क्या हमारे निस्तार का भी कोई उपाय है भवसु कुशल प्रश्न आत्मा चुन्य कुशला कुशला ये मतवृत सहृदो वस्तपस्वीना एकजसा भवे द भगवान आत्म भाव स्वाग्री आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमण करते हैं आप में यह कुशल है और यह अकुशल है इस प्रकार की वृत्तियाँ कभी होती ही नहीं आप संसारानल से संतप्त जीवों के परम सुहित हैं इसलिए आप में विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है यह निश्चय है कि जो आत्मवान धीर पुरुषों में आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं और उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं वे अजन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पर करते हैं सारम श्री मैत्री जी कहते हैं राजा पृथु के ये भक्ति युक्त युक्ति युक्त गंभीर परिमित और मधुर वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगे सनत कुमार साधु महाराज सर्वभूत हितात्मना पे, साधु नाम श्री सनत कुमार जी ने कहा महाराज आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है सच है साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है संगम खल साधूनाभा चमता यशन सर्वेशा विथनोति अस्तवराजन्वत मधुद्विष् पादरविंद रते दुरापा बिथुनोति कामम काम का समागम श्रोता और वक्ता दोनों को ही अभिमत होता है क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभी का कल्याण करते हैं राजन श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में अवश्य ही आपकी अभिचल प्रीति है हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को सर्वथा नष्ट कर देती है जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता शास्त्रे सुचि क्षेम से ब्रह्मणे निर्गुणे चया धर्मचर के, के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं उनमें आत्मा से भिन्न देहादि के प्रति वैराग्य तथा अपने आत्म स्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होना यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से भागवत धर्मों का आचरण करने से तत्व जिज्ञासा से ज्ञान योग की निष्ठा से योगेश्वर श्री हरि की उपासना से नित्य प्रति पुण्यकृति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में ही रथ हैं उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से अर्थेन्द्राम गोष्ठ तृष्ण तत्सम सम्मता परिग्रहण चरुचा पर बिना फरे पीयूष अहिंसया पारसहसचर्य स्मृत्या मुकुंदा चरितांधुना यमरकामचाप्य निंदया द्वंदतिक्षया हरेर्मुहतन पर कर्णपूर गुणाधन वृजिभमा लगने वाले पदार्थों का पूर्वक संग्रह न करने से भगवत गुणामृत का पान करने के सिवा अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से किसी भी जीव को कष्ट न देने से निवित निष्ठा से आत्महित का अनुसंधान करते रहने से श्रीहरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने से कभी किसी की निंदा न करने से योग क्षेम के लिए प्रयत्न न करने से शीतोष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करने से भक्तजनों के कानों को सुख देने वाले श्रीहरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्तिभाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जल प्रपंच से वैराग्य हो जाता है और आत्मस्वरूप निर्गुण पर ब्रह्म में अनायासी उसकी प्रीति हो जाती है यदा यदार ब्रह्म नुमान आचार्यवान ज्ञान विराग रंग दहत्य विजय हृदय दीभकोशं पंचात्मक दग्धास मुक्त समस्तुण नैवात्म बहिन्तर पर ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सदगुरु की शरण लेता है फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अविद्यादि पांच प्रकार के क्लेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी से प्रगट होकर फिर उसी को जला डालती है इस प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर वह उसके कर्तृत्व आदि सभी गुणों से मुक्त हो जाता है फिर तो जैसे स्वप्नावस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उससे जग पड़ने पर उनमें से कोई जीव दिखाई नहीं देता उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घटपटादी और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुखादि को भी नहीं देखता इस स्थिति के प्राप्त होने से पहले ये पदार्थ जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे थे आत्मान्थम च परम जदु उपाध्यम पश्य नान्य जब तक अंतकरण रूप उपाधि रहती है तभी तक पुरुष को जीवात्मा इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है इसके बाद नहीं बाह्य जगत में भी देखा जाता है कि जल दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर ही अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है अन्य समय नहीं विषयाकृष्टि ध्याता चेतना बुद्धे वर्षात भ्रचंत नुस्मृति चिंत ज्ञान भ्रंस स्मृति क्षेत्र तद्रोधम कवय प्रात्मत्मर नात परतरो लोकस्यक्रम ये आत्म स्व्यतिमा जो लोग विषयचितन में लगे रहते हैं उनके इंद्रिया विषयों में फंस जाती है तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच ले जाती है फिर तो जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुशादि अपने जलों से उसका जल खींचते रहते हैं उसी प्रकार वह इंद्रियाशक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः हर लेता है विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वापर की स्मृति जाती रहती है और स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता इस ज्ञान के नाश हुई पंडित जन अपने आप अपना नाश करना कहते हैं जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थ हानि होती है उससे बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानि नहीं है सर्वार्थ पन्नबोड़ ्रंशित ज्ञान विज्ञान मुख्यता धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है क्योंकि इनके चिंता से भान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्षादि स्थावर जोनियों में जन्म पाता है इसलिए जिसे अज्ञानांधकार से पार होने की इच्छा हो उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी बाधक है तत्रापि तथा मोक्षिक तो तो परे व्ये भावा विद्यते व्यतिदन न्षेम इस्वंसिता इन चार पुरुषार्थों में भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है क्योंकि अन्य पुर्श... तीन पुरुष तीन पुरुषार्थों में सर्वदा काल का भय लगा रहता है प्रकृति में गुण छोप होने के बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव पदार्थ प्रकट हुए हैं उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं है काल भगवान उन सभी के कुशलों को कुचलते रहते हैं जगता देहेन्द्रिया धात्मिरा क्षेत्र विश्व प्रत्यक्ष का भगवान तम वेहिस्मी अत राज जो भगवान देह इंद्रिय प्राण बुद्धि और अहंकार से आवृत्त सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदयों में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं उन्हें तुम वह मैं ही हूँ परिशुद्ध तत्व प्रत्योढ़ जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्प बुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार रहतीक होने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता ऐसा यह माया प्रपंच जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं प्रकृति से परे है उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूँ यकज पलास विलास भक्त संतह। यतियो तो संत हात्मा जिनके चरण कमलों के अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को जो कर्मों से गठित है इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतकरण को निर्विषय करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते तुम उन सर्वाश्रय भगवान वासुदेव का भजन करो कृथो महानिभव मप्लोम ये सडवर्घ न सुखे नितिथिशंते तत्व हरे भगवत भजनी तो दुष्तरा जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगरों से भरे हुए इस संसार सागर को योगादि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं उनका उस पार पहुँचना कठिन ही है क्योंकि उन्हें कर्णधार रूप श्रीहरि का आश्रय नहीं है अतः तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायासी इस दुष्कर समुद्र को पार कर लो गति त्री जी कहते हैं विदुर जी ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी ज्ञानी सनत कुमार जी से इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा राज कृतो मेनुग्रह पूर्व हरिणाताकंपिना तमादयुत ब्रह्मण भगवंजय आगता निष्पाद तगवद्भिघा सा ये सर्व आत्मना राजा पृथु ने कहा भगवन् दीनदयाल श्रीहरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं आप लोग बड़े ही दयालु हैं जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे थे उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न कर दिया अब इसके बदले में मैं आप लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है वह सब महापुरुषों का ही प्रसाद है प्राणाधारा सुता ब्रह्मण ग राज्यम बलमी च सर्वेदित सेनापत्यम चम चंडनेतृत्विपत्यम चेदशास्त्र विदर्शति स्वे ब्राह्मणो भोक्ते संवत्ते स्व दधा चुग्रहेणा भुंजते क्षत्रिया ब्रह्मण प्राण स्त्री पुत्र सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन राज्य सेना पृथ्वी और कोष यह सब कुछ आप ही लोगों का है तथा आपके ही श्री चरणों में अर्पित है वास्तव में तो सेनापतित्व राज्य दंड विधान और संपूर्ण लोगों के शासन का अधिकार वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को ही है ब्राह्मण अपना ही खाता है अपना ही पहनता है और अपने ही वस्तु दान देता है दूसरे क्षत्रिय आदि तो उसी की कृपा से अन्न खाने को पाते हैं ये दृशे भगवत गतिरात्म एकांत निगमिभ प्रतिपादिभ्र कुणा स्वकृत नृत्य को नाम तत्को विनोद पात्र आप लोग वेद के पारगामी हैं आपने अध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया है कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है आप लोग परम कृपालु हैं अतः अपने इस द्वार रूप कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहें आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है उसके लिए प्रयत्न करना भी अपने हँसी कराना ही है मैत्री वाच त आत्मयोग पतय आदिराजेन पूजिता शीण तदीय संसत से महता संस्थितत्म शिक्षा आपत्मार्बेन आत्मन्यवस्थि श्री मैत्रीजी कहते हैं विदुर फिर आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादि की पूजा की और वे उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए महात्माओं में अग्रगण्य महाराज पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को कृतकृत्य साव करने लगे कर्माणि कर्मा चलम येसम यथा बलमोचित ये ये ये यहां अक्रह्मत फलं ब्रह्मणि विन्यस्य निर्मृंग समाहितः कर्मा च मन्वाद आत्मानं प्रकृते परम् गृह वर्तमी स साम्राज्य श्रीया नास्यथेन्द्र थे तो निरहमति वे ब्रह्मार्पण बुद्धि से समय स्थान शक्ति न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे इस प्रकार एकाग्र से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी एवं प्रकृति से अतीत देखने के कारण वे सर्वथा निर्लिप्त रहे जिस प्रकार सूर्यदेव सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तुओं के गुण दोष से निर्प रहते हैं उसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न और गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए एवं अध्यात्म कर्मान्य समाचार पुत्रा नृत् सर्वे इस प्रकार आत्मनिष्ठ में स्थित होकर सठी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार् अर्जी के गर्भ से अपने अनुरूप पांच पुत्र उत्पन्न किए उनके नाम विजताश्व धम्रकेश, हरअक्ष द्रमिन और वृक् थे महाराज पृथ्वी भगवान के अंश थे वे समय समय पर जब जब आवश्यक होता था जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोग पालों के गुण धारण कर लिया करते थे गोपीथाजग्रेष्ठे काले स्वेच्युतात्मक मनोभाग वृत्ति सौम्य गुण सन्दर्जय प्रजा विजिता स्वंधुम्रकेशम हरअक्षम द्रविणमृक लोकपाला दुधारयिकुणान गोपिथ जगत सृष्टि काले स्वे स्विता मनोवागृत प्रजा उनके नाम विजितास्त्र धूम्रकेश हरिय द्रविण और वृक्ष थे महाराज पृथु भगवान के अंश थे वे समय समय पर जब जब आवश्यक होता था जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर करते थे अपने उदार मन प्रिय और हितकर वचन मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा यह नाम सार्थक हुआ सूर्य जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल खींचकर कर वर्षा काल में उसे पुनः पृथ्वी पर बरसा देता है तथा तो अपने किरणों से सबको ताप पहुंचाता है उसी प्रकार वे कर रूप से प्रजा का धन लेकर उसे के समय मुक्त से प्रजा के हित में लगा देते थे तथा तो सब पर अपना प्रभाव जमाए रखते थे। दुर्धर सत्य जैसे वह दुर्जय धरित्री वह राम यथा कामम वे तेज में अग्नि के समान दुर्धर्ष, इंद्र के समान अजय, पृथ्वी के समान क्षमाशील और स्वर्ग के समान मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले थे समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए वे मेघ के समान उनके अभिष्ट अर्थों को खुले हाथ से लुटाते रहते थे वे समुद्र के समान गंभीर और पर्वतराज सुमेर केवे सर्वात्मा बलि अविह्यतया दगवान्तरा महाराज पृथु दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान कोष की समृद्धि करने में में कुबेर के के समान समान और धन को छिपाने वरुण थे। बल, इंद्रियों की पटिता तथा पराक्रम में सर्वत्र गतिशील वायु के समान और तेज की असह्यता में भगवान शंकर के समान थे कंधर् पौंदर्य मन स्वेमघरा मन वात्सल्ये मनुवहृण प्रभु भगवान्ज बृहस्पतिर्ब्रहवादे आत्मत्मं हरी भक्त्या गोगुरु विप्रेसु विस्वक्सेनावर्तिषु क्रिया प्रस्रिया शीलाभ्यात्मतुलवी <coughs> तीर्थ्वीत यात्रोक सौंदर्य में, में, में मनो के समान और मनुष्यों के आधिपत्य में सर्वसमर्थ समर्थ ब्रह्मा जी के समान थे ब्रह्म विचार में बृहस्पति इंद्रिय जय में साक्षात श्रीहरि तथा गौ ब्राह्मण गुरुजन एवं भगवत भक्तों की भक्ति लज्जा विनय शील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान अनुपम थे लोग त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे इससे वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश पाए हुए थे जैसे तत्पुरुषों के हृदय में श्रीराम इसे श्रीमदभागवती महाप्राणे पारमश्याम सहितायाम चतस्क पृथु चरते द्वांश्याय